शो टॉक सपना यह संसार नंबर सिक्स पांचवा प्रश्न क्या पतियों को सच ही निपट गधे मानते सूरजमल मैं तो ऐसा कैसे मान सकता हूं? मेरे आधे सन्यासी पति इतने सन्यासियों को नाराज नहीं कर सकता नहीं फिर सभी पति गधे भी नहीं होते और ना सभी गधे पति होते लेकिन पत्नियां ऐसा ही समझती मैं तो जो उस दिन कह रहा था वो पत्नियों की दृष्टि तुम्हें समझा रहा था अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा था पत्नियां ऐसा ही समझती हैं कि सब पति गधे होते हैं। कहती नहीं या कभी कभी प्रकारांतर से कहती भी है पति पत्नी से कह रहा है अब समझाओ अपने लाड़ को, जिद्द कर रहा है कि गधे की पीठ पर बैठकर सवारी करेगा पत्नी ने कहा तो बिठाकर अपनी पीठ पर घुमा क्यों नहीं देते सीधी नहीं कहती परोक्ष सीधे तो कहते पति परमात्मा कि मैं आपके चरणों की दास मगर भीतर भली भांति जानती कि चरणों के दास पत्नियां होशियार है कहती चरणों की दास ही वो बनाए रखती चरणों का दास मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी चिट्ठी लिख रही थी चिट्ठी पूरी हुई तो उसके बेटे ने कहा कि लाओ मम्मी में जाके पोस्ट ऑफिस डाला उसने कहा कि नहीं बेटा देखते नहीं बाहर मूसलाधार बरसा हो रही ऐसे में तो गधे भी छिप जाते सड़क पर गधा तक भी दिखाई नहीं दे रहा है कुत्ते तक दिखाई नहीं दे रहे ऐसे धुआंधार पानी में और तू चिट्ठी डालने जाएगा नहीं ठहर तेरे पापा को आने दे वो डाल आएंगे। चंदूलाल की पत्नी कविता करती कवि सम्मेलन और चंदूलाल की पत्नी कविता पढ़ रही और बड़ी हुट की जा रही लोग शोरगुल मचा रहे हैं जूते पटक रहे हैं हु हल्ला कर रहे हैं चंदुलाल भी पीछे से खड़े बहुत बेचैन हो रहे हैं वो बार बार पीछे से कहते हैं अपनी पत्नी से कि मुन्नू की मां अरे वह कविता क्यों नहीं पढ़ती गधे के सिर पे कितने सींग हास्यरस्य की कविता है चंदूलाल सोच रहे हैं कि वो कविता पढ़े ये तो अभी प्रभाव बढ़ जाए अभी लोग मस्त हो जाएं ये जाए यह हुटिंग बंद हो जाए मगर पत्नी परेशान है हुटिंग से और साथ में परेशान है चंदूलाल की इस आवाज से बार बार वो कह रहे हैं पीछे से मुन्नू की मां अरे वो कविता क्यों नहीं पढ़ती गधे के सिर पे कितने सीन आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया मुन्नू की मां के और मुन्नू की मां ने कहा कि मुन्नू के पापा जरा खड़े हो जाओ यहां से मुझे दिखाई नहीं पड़ता सिरी दिखाई नहीं पड़ता तो गिनती कैसे करूं कि गधे के सिर पे कितने सींग ऐसे परोक्ष प्रत्यक्ष नहीं मैं तो पत्नियों का दृष्टिकोण समझा रहा था लगता है सूरजमल को दुख हुआ पति होंगे और सोचा होगा ये क्या बात हुई पति और गधे पति को तो शास्त्र परमात्मा कहते हैं पतियों ने ही लिखे होंगे शास्त्र जरा पत्नियों से पूछ के लिखे होते सच तो ये है पति और पत्नी ऐसा नाता बनाना ही एक तरह की मूढ़ता है प्रेम ठीक पर्याप्त नैसर्गिक बाकी नाते रिश्ते जो हम बनाते वो व्यवहारिक सामाजिक कृतिम संस्थाएं हैं वे उनका कोई बहुत मूल्य नहीं और उनकी हानि तो स्पष्ट है जैसे ही तुमने किसी स्त्री को अपनी पत्नी समझा कि तुम उसकी तरफ देखना बंद कर देते हो तुम मान ही लेते हो कि वो तुम्हारी चीज वस्तु कहते हैं स्त्री धन इससे ज्यादा और अपमानजनक शब्द क्या होगा स्त्री को और धन और जैसे ही कोई किसी को पति मान लेता बस बात स्वीकृत हो गई जैसे एक पक्का बंधा हुआ सेवक मिल गया अब इस पर निर्भर रहा जा सकता है प्रेम तो महिमा देता है एक दूसरे को और ये पति पत्नी का नाता सारी महिमा छीन लेता है पति पत्नी निरंतर कलह करते रहते झगड़ते ही रहते एक दूसरे के गले के पीछे पड़े रहते यह किस तरह का प्रेम है जिसमें से कलह ही उपजती और जो जीवन में केवल विषाद ही विषाद लाता है दिखावा जरूर हम और करते पति पत्नी लड़ रहे हो कोई पड़ोसी आ जाए एकदम झगड़ा शांत हो जाता पत्नी मुस्कुराने लगती है पति प्रेम से बातें करने लगते भी एक क्षण पहले मारपीट की नौबत थी पड़ोसियों को हम एक चेहरा दिखाते एक धोखा बांधे रखते इस धोखे के कारण दुनिया में बड़ी भ्रांति है प्रत्येक परिवार यही सोचता है कि दूसरे परिवार बड़े शांति और प्रेम से रह रहे हैं दुख में तो हम ही हैं भूल में तो हम ही मगर जिस तरह तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो वो भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं इस जगत में लोगों के चेहरे दो हैं एक उनका असली चेहरा है जो वो कभी नहीं दिखाते और एक उनका नकली चेहरा वो दिखाते इस नकली चेहरे के कारण प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक हो गया है मैंने सुना होली के दिन थे और गांव के लोगों ने नेताजी को पकड़ लिया गांव के नेताजी दिल में तो बहुत दिन से लगी थी कि नेताजी को ठिकाने लगाना नेताजी को कौन ठिकाने नहीं लगाना चाहता नेताजी की अकड़ बर्दाश्त के बाहर हो रही थी गांव को तो दिल खोल के लोगों ने नेताजी के मुंह पर रंग नहीं डामल पोता दिल खोल के डामल पोता और नेताजी भी एक पहुंचे हुए नेताजी कि वो खीसे निपोर के हंसते ही रहे लोगों ने कहा है पहुंचा हुआ है सिद्ध पुरुष है योगी कि हम डामल पोत रहे हैं नालियों का कीचड़ पोत रहे हैं इसके चेहरे पे, मगर इसका मुंह कि हंसी रहा है सांझ को जरा वो देखने गए लोग पास पड़ोस के कि क्या हालत हुई क्योंकि डामल ऐसा पोता था उन्होंने कि महीने भर तो छूट ही नहीं सकता था लेकिन देखा तो नेताजी बैठे चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा ना कहीं डामल का कोई चिन्ह ना कुछ तो वो चकित हुए उन्होंने कहा कि नेताजी इतने जल्दी आपने डामल कैसे धो डाला नेताजी ने कोने में पड़ा हुआ मुखौटा दिखलाया कि वो देखो जिस पर तुम डामल पोत रहे थे वो मेरा असली चेहरा नहीं वो तो मैं बाहर पहनते जाता हूं प्रत्येक व्यक्ति के मुखौटे पति पत्नी मुखौटे पहन के बाहर निकलते मुखौटे पहन के बच्चों के सामने प्रकट होते जब कोई नहीं होता तब सब मुखौटे उतार देते तब उनके असली चेहरे दिखाई पड़ते तब तुम बड़े हैरान हो कि प्रेम तो कहीं दूर की ध्वनि भी नहीं मालूम होती मनुष्य जाति बड़ी अप्रेम की अवस्था में जी रही है और अप्रेम की अवस्था मनुष्य में मूलता पैदा करती प्रेम प्रतिभा लाता है प्रखार लाता है चैतन्य को जगाता है प्रेम तो परमात्मा का प्रसाद है लेकिन अप्रेम में जो लोग जीते उनके भीतर धूल जम जाती है जंग खा जाती जीवन बोझ हो जाता है इस तरह की अब तक की परंपरा रही और अब तक आदमी ने पृथ्वी को खूब नरक जैसा बना डाला है भविष्य में हमें किसी और ढंग की व्यवस्था खोजनी होगी ना तो किसी को पत्नी होने की जरूरत है ना पति होने की प्रेमी होना काफी है और अगर प्रेम पर्याप्त नहीं है तो कोई और चीज उसको पर्याप्त नहीं कर सकती कानून का सहारा कमी को पूरा नहीं कर सकता लोग साथ रह रहे हैं कई कारणों से पत्नियां इसलिए पतियों के साथ हैं क्योंकि उनको हमने आर्थिक रूप से बिल्कुल ही पंगू कर दिया है न शिक्षित होने दिया सदियों से इतनी हिम्मत दी और साहस दिया कि वो समाज में खड़ी हो सके पति डर के कारण कि कहीं पत्नी किसी और के प्रेम में न पड़ जाए उसे घर में छिपा के रखा है उसे पर्दों की ओट में छिपा के रखा है उसे समाज से विदा ही कर दिया है उसको घर के आंगन में बंद कर दिया काराग्रह दे दिया घर क्या है काराग्रह हां कभी कभी उसको लेके पति निकलता है वो केवल सजावटी निकलना है कहीं किसी के यहां शादी हो रही तो चला जाता है पत्नी भी गहने इत्यादि पहन के प्रदर्शनी बन के पहुंच जाती प्रदर्शनी भी पति की ही है वो क्योंकि वो जो गहने इत्यादि उससे पता चलता है कि पति कितना धन कमा रहा है कितना धनी पत्नी तो केवल एक माध्यम है पति के धन की प्रदर्शनी का हां कभी कभी सिनेमागृह में और कभी कभी मंदिर में मगर ये सब प्रदर्शनी स्थल जहां पत्नी को अपनी साड़ियां दिखलानी हैं और अपने गहने दिखलाने और पति को अपनी पत्नी दिखलानी और पत्नी पर चढ़े हुए गहने दिखलाने मगर अन्यथा समाज से स्त्रियों को हमने बिल्कुल तोड़ दिया इतना तोड़ दिया कि उनको मजबूरी में पतियों पे निर्भर होकर रहना पड़ता है वो कल्पना भी नहीं कर सकती पति से अलग होने की ये जबरदस्ती है इस जबरदस्ती का नाम प्रेम नहीं प्रेम तो तब जब कोई स्वेच्छा से साथ रहे साथ रहने के आनंद के लिए साथ रहे हमने हजार कानून बांध दिए विवाह करते समय हम कोई कानून नहीं अटकाते दो आदमियों को विवाह करना है हम एकदम तैयार बैंड बाजा बजाने लगते सब बड़े उत्सुक फूल मालाएं चढ़ाने लगते अजीब बात है और अगर किसी को तलाक देना है तो पुलिस और अदालत और कानून और वकील और इतना लंबा सिलसिला है कि आदमी तीन चार साल उपद्रव अदालतों के धक्के खाने के बजाय ये सोचता है कि पत्नी के धक्के खाते रहना बेहतर कि पति के ही धक्के खाते रहना बेहतर सार क्या है इतनी उपद्रव में पड़ने से और तलाक के बाद पूरे समाज में प्रतिष्ठा गिरती है सो अलग कि समझा जाता है कि तुम मनुष्यता से नीचे गिर गए तलाक इतना अपमान कौन सहे झेल लो जिंदगी कोई बहुत लंबी थोड़ी 50 साल तो गुजरी गए 20-25 साल और जीना है तो किसी तरह गुजार लेंगे जब 50 गुजार दिए तो 25 भी गुजार देंगे मैंने सुना है एक आदमी अपनी 25वीं साल ग्रह मना रहा था विवाह की 25 साल हो गए थे विवाह हुए सारे मित्र इकट्ठे तभी लोग हैरान हुए कि वह आदमी कहां गया तो उसका एक बहुत निकट का मित्र बाहर आया खोजने बगीचे में उसे बैठे देखा बड़ा उदास बैठा था मित्र ने कहा उदास और तुम और आज के दिन शुभ घड़ी 25 वर्ष विवाह के पूरे हुए हम सब तो तुम्हारे स्वागत में उत्सुक हुए भेंटे लेके और तुम यहां बैठे हो उसने कहा कि आज मैं जितना दुखी हूं उतना संसार में कोई आदमी दुखी नहीं मित्र ने कहा मैं समझा नहीं तो उसने कहा कि सुनो तुम ही कारण हो मेरे दुख के मित्र और हैरान हुआ उसने कहा हद कर रहे हो मैंने क्या बुराई की तुम्हारी तो उस पति ने कहा कि आज से 25 साल पहले जब मेरा विवाह हुआ था विवाह के 15 दिन बाद ही मैं तुम्हारे पास गया था तुम वकील हो तुमसे मैंने पूछा था अगर मैं अपनी पत्नी को मार डालू तो मेरा क्या होगा क्योंकि पंद्रह दिन में ही उसने मुझे इस तरह सताया था कि मैं उसे मारने को उतारू हो गया था तो तुमने मुझे इतना डरवाया तुमने कहा कि अगर मारोगे तुम उसे तो पच्चीस साल कम से कम सजा होगी आज मैं उदास हूं कि आकाश मैंने तुम्हारी बात न मानी होती तो आज मैं जेल से मुक्त हो गया होता आज स्वतंत्रता की सांस लेता आज ये चांद ये खुली रात ये तारे आज मुझसे ज्यादा प्रसन्न आदमी पृथ्वी पे दूसरा नहीं होता मगर तुम तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की लोग जेल से डर रहे हैं अदालत से डर रहे हैं कानून से डर रहे हैं पुलिस वाले से डर रहे हैं समाज से डर रहे हैं फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर बच्चों की फिकिर फिर बच्चों का मोह फिर इनका क्या होगा इस तरह लोग भय के कारण बंधे सौ में निन्यानवे पति पत्नी भय के कारण बंधे और जहां भय है वहां आनंद कहां और जहां भय है वहां प्रतिभा का जन्म कैसे होगा भय प्रेम से विपरीत अवस्था है और जिससे हम भयभीत होते हैं उससे हम घृणा करते हैं, और जिससे हम भयभीत होते हैं उसको हम दिखाते कुछ और है उसके संबंध में सोचते कुछ और है अब तक आदमी ने जो जीवन व्यवस्था बनाई है वो मौलिक रूप से गलत है भय पर खड़ी हमारा धर्म भी भय पर खड़ा है हमारा भगवान भी भय पर खड़ा है हमारे मंदिर मस्जिद भी भय पर खड़े हैं, हमारे राष्ट्र हमारे राज्य भी भय पर खड़े हैं हमारे परिवार पति पत्नी हमारे नाते रिश्ते भी भय पर खड़े हैं हमने भय का एक संसार बसाया है और अगर हम इस भय में नरक की तरह सड़ रहे हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं दुनिया बदलनी एक प्रेम का संसार बनाना है जिस पर कोई भय आरोपित ना किया जाए प्रेम से ही सच्चा परमात्मा मिलता है प्रेम से ही दो व्यक्तियों के बीच वह अपूर्व घटना घटती है कि प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है और परमात्मा का द्वार बन जाता है प्रेम हो तो दुनिया में न हिंदू मुसलमान न ईसाई के झगड़े न उनकी जरूरत न मंदिर मस्जिद गिरजे के झगड़े न उनकी जरूरत प्रेम हो तो न भारत न पाकिस्तान न चीन न जापान देशों की कोई जरूरत यह सारी पृथ्वी एक हो और प्रेम हो तो लोग जरूर साथ रहेंगे जरूर लोग जोड़ों में रहेंगे पुरुष स्त्रियों को प्रेम करेंगे स्त्रियां पुरुषों को प्रेम करेंगी लेकिन प्रेम के कारण साथ रहेंगे और तब गुणवत्ता और होगी तब अहोभाव होगा और परमात्मा के प्रति एक कृतज्ञता होगी